इंदुमती के मृत्यु, मृत्यु शोक से अज रोया था या, या तुम, तुम रोए थे, थे। कालिदास सच सच, सच सच बतलाना शिव जी की तीसरी आख से, से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रिग थे थे कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर कर चित्रकूट के सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त वर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालीदास सच सच बतलाना पर पीड़ा ऐसी पूर पूर हो ठक थक, थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक, तक सोए थे रोया या यक्ष या तुम रोए थे, थे? कालीदास सच सच बचलाना कालीदास सच सच बचलाना अभी आप सुन रहे थे नागार्जुन की कविता कालीदास सच सच बतलाना वाचित स्वर भारती परिमारी परिमार. परिमार.